गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति दोस्तों नमस्कार आज जब मैं आपके सामने आ रहा हूं आपके साथ बातचीत करना शुरू कर रहा हूं तो ये गणपति उत्सव का माहौल है देखिए यू तो अब गणपति उत्सव लगभग संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा है परंतु आज से कुछ वर्ष पहले यानी अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम लोग बनारस में रहते थे और हमने वहां पर गणपति उत्सव के नाम पर कोई उत्सव होता हुआ तो नहीं देखा था और आपसे सच बताऊं तो उन्नीस तक जब तक कि मैं बंबई नहीं आया था गणपति उत्सव किसी उत्सव के तौर पर महान मनाया जाता है इसकी पता भी नहीं था क्योंकि जैसे अनेक बनारस तो चूंकि धार्मिक शहर है तो वहां पर अनेक चतुर्थी और एकादशी और इन सबों का महत्व चलता रहता है तो बनारस में हर ऐसा कोई अवसर आता था तो उस पर ये होता था कि गंगा स्नान है तो हम लोग के लिए बनारस में रहने वालों के लिए गंगा स्नान कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं थी कि यानी हम लोगों का जीवन जो था उससे थोड़ा डिस्टर्ब ही होता था बोलते थे भाई कि आज बाजार मत जाना या आज गोदौलिया मत जाओ वहां पर गंगा स्नान के कारण भीड़ होगी तो इस तरह से हम लोग एक तरह से समझिए कि जो ऐसा ये होता था कि गंगा स्नान को एक तरह का डिस्टर्बेंस था वो हमारे रेगुलर जिंदगी में क्योंकि हमारे लिए गंगा तो हमारी अपनी गंगा थी हमें जाना होता था तो हम किसी भी दिन गंगा स्नान कर लेते थे तो अब और सच पता है आपको कहा तो यह भी जाता है कि बनारस में जो नलों में पानी आता है वो भी गंगा का पानी आता है मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा होता नहीं होगा क्योंकि ना पानी तो अंडरग्राउंड आता होगा मगर आखिरकार अंडरग्राउंड पानी भी तो गंगा से ही आता होगा मगर चलिए खैर छोड़िए वो बातें अलग हैं तो अब ये गणेश चतुर्थी का जो पहली बार हमें महत्व या महत्ता या ये कितना बड़ा पर्व है कितना बड़ा उत्सव है इसका पता तो जब बंबई पहुंचे उन्नीस में तब पता चला तो साहब अब हमेशा की आदत थी कि कोई भी बात पता चलती थी तो उसके बारे में अखबारों में पढ़ना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना तो ऐसे इकट्ठी करते थे तो पता चला साहब कि हां गणेश उत्सव जो था वो गणपति उत्सव के नाम पर इसकी संभवता उत्सव तो था हमेशा से मगर संभवता है इसको एक सामाजिक उत्सव के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ किया और वो भी इसलिए कि राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कि लोग इकट्ठे हों तो उसके लिए धर्म एक बहुत अच्छा साधन था तो धर्म के साधन के नाम पर लोग इकट्ठे होंगे और इस तरह से गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई मुझे नहीं पता कि बाकी जगहों पर हुई कब हुई यह तो मैं नहीं जानता परंतु यह तो अठारह सौ ऐसे कभी होगी मैं इतिहास का उतना अच्छा छात्र नहीं हूं इसलिए मैं कुछ वर्ष तो नहीं कह सकता परंतु हां उन्होंने इसकी शुरुआत की ऐसा सुना जाता है और गणेश उत्सव के नाम पर पूरा महाराष्ट्र में और बंबई वगैरह में तो बहुत ही कार्यक्रम होते थे और गणेश चतुर्थी से शुरुआत होती थी और उसके बाद वो दस दिन तक चलता था और दस दिन के बाद गणेश विसर्जन होता था तो देखिए विसर्जन का भी बात तो ये कही जाती है कार्तिकेय बंबई के राजा थे गणेश उनके भाई थे तो गणेश कार्तिकेय से मिलने आए तो कार्तिकेय लालबाग के राजा थे तो कार्तिकेय ने क्या किया कि जब गणेश उनसे मिलने आए तो गणेश के साथ में रिद्धि सिद्धि वगैरह ये सब भी आई और वो कार्तिकेय ने उनको राजा की गद्दी पर बैठा दिया तो आज भी बंबई में लालबागचा राजा यानी लालबाग का राजा के नाम से गणेश की पूजा होती है जिस दिन गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी होती है यह वही दिन माना जाता है जिस दिन गणपति अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए लालबाग पहुंचे और 10 दिन के बाद गणपति चले गए तो यानी कि गणपति की विदाई हो गई तो आज भी लालबाग के राजा के तरह और सभी गणपति जो है वो दस दिन के बाद विदा हो जाते हैं यानी कि गणपति आते हैं मेहमान की तरह और चले जाते हैं अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गणपति जो है वो जो आपके घर में आते हैं ये तो लालबाग के लिए सच है मगर आपके घर में जब आप गणपति को विसर्जित करते हैं तो ये गलत है इसका ये कोई मतलब नहीं है आपको गणपति की मूर्ति यदि रखनी है तो स्थापना करिए और उसके सालों साल पूजा करिए क्योंकि गणपति तो आपके श्री के देवता हैं वो श्री को आप कैसे विदा कर देंगे अगर आप श्री को विदा कर देंगे तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे मगर है सब धार्मिक बातें हैं और मेरे मुंह से शायद आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही होंगी लग रही है क्या चलिए ठीक है आपने कहा अच्छी लग रही तो मान लेते हैं आपकी बात मगर अब आपको बताता हूं कि गणपति उत्सव का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा क्योंकि अब दोस्तों के साथ ही यह बात कर सकता हूं कहीं बाहर बताने जाऊंगा तो लोग मुझसे चार बातें कहेंगे और मेरी बात अच्छी भी नहीं लगेगी तो अब आपको बताता हूं कि मैंने इस गणपति उत्सव के बारे में पहली बार जाना जब बंबई पहुंचा उसके बाद अब ये पता चला कि साहब हमको उस समय तो गेस्ट हाउस में रहते थे शुरू शुरू में जब पहली बार जब गणपति उत्सव हुआ तो छुट्टी का सिर्फ छुट्टी बिताने के तौर पर पता चला और बाकी तो जोश शोर शराबा होता था ये सब देखते हुए टी वी वगैरह इस तरह से टीवी में भी शायद उतना तो नहीं दिखाया जाता था मगर हाँ थोड़ा बहुत दिखाया जाता था और जिस दिन विसर्जन होता था यानी ग्यारहवें दिन चौदहवें दिन यानी चतुर्थी और फिर देखिए मेरी पत्नी मेरे बगल में आज बैठी हैं वो आज मुझे इस बारे में पूरा गाइड करने के मूड में है तो मैं अभी अभी उनसे उनको भी इसमें अपने साथी बच्चों की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पूजा पाठ से संबंधित हैं जिसके बारे में मेरी जानकारी तो बहुत ही सीमित है तो यहां पर ये बताऊं कि जब इसके यानी पूजा के दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी यानी कि चौदहवें दिन ए, ये होता है कि गणपति का विसर्जन होता है और बंबई के कई आम, क्या बोलते हैं उसको कई बीचेस पर कई तटों पर उनको और भी जैसे चौपाटी गिरगांव चौपाटी और दादर चौपाटी और जुहू चौपाटी माहिम, माहिम चौपाटी यहाँ पर गणेश गणपति का विसर्जन होता है तो उसका टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भी होता है और वो मैं सन बानवे से देखता आ रहा हूं कि वो टेलीकास्ट तो होता ही होता है उसमें आपको चूंकि लाइव टेलीकास्ट है तो बहुत से लोग नाचते गाते चलते फिरते ऐसे दिखाई पड़ते हैं इंटरेस्टिंग होता है हमारे एक मित्र भी हमको बताते थे कि वो तो काफी पहले से जाकर के वो एक रोड के ऊपर एक ब्रिज था फुट ब्रिज यानी जो सड़क पार करने वाला ब्रिज था बोले हम उस पर जाकर बैठ जाते हैं और चार पाँच घंटे वहाँ से जो भीड़ निकलती है यानी जो गणेश की मूर्तियाँ जो निकलती हैं उनको देखते हैं तो सुब्रमण्यम साहब अगर जो सुनेंगे इसको तो वो कहेंगे कि मैंने उनका नाम लिए बिना उनका जिक्र कर दिया तो मगर मैं सुब्रमण्यम साहब के बारे में बता दूं सुब्रमण्यम साहब धार्मिक व्यक्ति थे और हैं मतलब यू कहना चाहिए और मतलब धार्मिक उस समय भी थे आज भी हैं और वह मनोरंजन के किसी भी साधन को छोड़ने के इच्छुक नहीं थे तो सुब्रमण्यम साहब बताते थे कि साहब वो जाकर के उस फुटब्रिज पर बैठकर देखते हैं अच्छा साहब दिसंबर उन्नीस में मकान मिल गया बंबई शहर में मकान मिल जाना बैंक की ओर से बड़ी भारी बात थी साहब उस समय और मतलब यूं तो आज भी है मगर उस जमाने में लाइनें एक साल वेटिंग लिस्ट ऐसे चलती थी हम खुशकिस्मत थे हमें छह महीने में ही मिल गए मलाड में मिला ये बात अल्बत्ता है मगर हम उस वक्त बहुत छोटे कर्मचारी भी थे अरे ऐसे नहीं कि आज बड़े कर्मचारी होंगे मगर उस समय बहुत ही घटिया छोटे कर्मचारी थे तो बैंक ने हमें इस लायक नहीं समझा कि हमें कहीं और मकान दे तो मात्र 40 किलोमीटर दूर मलाड में भेज दिया खैर साहब हम खुश हो गए कि चलिए साहब मलाड में मकान मिल गया अब मलाड में हम मनीष बिल्डिंग में रहा करते थे मलाड में दो बिल्डिंग्स और भी थी छाया और विद्यानगर, विद्यानगर।, विद्यानगर। तो ये तीनों बिल्डिंग्स आमने सामने थी तो दो एक लाइन में थी यानी मातृछाया और विद्यानगर सड़क के उस पर और मनीष इस पर हमारी बिल्डिंग की खासियत ये थी कि हमारी बिल्डिंग में हॉल था और उस हॉल में कल्चरल कार्यक्रम हो सकते थे मात्र छाया और विद्यानगर में हॉल नहीं था तो हमें पहली बार पता चला कि साहब हमारी बिल्डिंग में गणपति उत्सव होगा जिसमें कि तीनों बिल्डिंग के लोग पार्टिसिपेट करेंगे बड़ी खुशी हुई बहुत अच्छी बात है मगर हमें यह नहीं मालूम था कि यहां भी चंदा इकट्ठा करने लोग आएंगे अब साहब वो चंदा इकट्ठा करने वाले आए एक दिन तो हमने कहा कि भाई अब ठीक है अब चूंकि वो बैंक के साथी थे तो हमने चंदा तो दे दिया जो भी उन्होंने कहा होगा शायद उस समय मुझे लगता है 101 या 201 कुछ इस तरह से दिया गया होगा मगर साहब हम अब बाद में बहुत खिड़बिड़ खिड़बिड़ करते रहे वो खिड़बिड़ क्यों किया हमने कहा यार ये या हमारे भगवान तो है नहीं यह तो बंबई के भगवान है क्योंकि हम तो मानते थे कि यार हमारे भगवान तो शिव राम कृष्ण ये सब हैं अरे भाई उत्तर प्रदेश के हैं ना हम तो हमारे भगवान ये मराठा भगवान कैसे हो जाएंगे देखिए साहब मैं बड़ा आपको एक बात बता दूं यहाँ पर आप मुझसे नाराज होने लगे होंगे इस वक्त आप मेरी बात से थोड़ा चिड़ भी रहे होंगे और आपका मन ये भी कर रहा होगा कि आप मुझे फोन करके डांट के मुझे चुप करा दें मगर मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मैं बहस करने के लिए बहस एक्सेप्ट करता हूं और ये मुद्दा भी मेरे लिए बहस का मुद्दा था क्योंकि मैं अब आपसे दोस्तों दोस्तों में यह बात कह सकता हूं मैं भगवान पे ज्यादा विश्वास करता नहीं मेरी ओर से भगवान है तो अच्छी बात है और नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है हा? क्योंकि मुझे इसमें कोई मतलब मुझे यह नहीं लगता है कि भगवान मेरे को कहीं या तो मदद कर रहे हैं या कुछ हां ये अलबत्ता है कि जब कुछ शिकायत का मौका आता है तो जरूर कर देता हूं कि साहब भगवान ने ऐसा कर दिया मगर वो भी ज्यादा करता नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो करता हूं वो मैं ही करता हूं ये शरीर यही कुछ करता है बाकी और कोई मेरी ना मदद करने आता है ना मुझसे कोई दुश्मनी निकालने आता है अरे आखिरकार भगवान मेरा पैर टूट गया तो भगवान ने थोड़ी ताके तोड़ा है वो तो सामने मोटरसाइकिल वाले दूसरे ने तोड़ा है तो इसके लिए भगवान से शिकायत करूं ये तो बात जमती नहीं मेरे को अगर मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया अरे भाई तो मैंने पूरी पराठा मिठाई खाई तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया भगवान का इसमें क्या लेना देना है भग... देखिए इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा भगवान से ऐसा न तो कोई दोस्ती न कोई दुश्मनी तो अंग्रेजी में इसके लिए उन्होंने एक एग्नोस्टिक नाम का शब्द रखा है मैं अथिष्ट कहने से थोड़ा हिचकिचा रहा हूं मैं अथिष्ट नहीं कहूंगा मगर एग्नोस्टिक कहने से मैं चूकूंगा भी नहीं एग्नोस्टिक का असली हिंदी शब्द क्या होता है मुझे पता नहीं सब ट्रांसलेशन का काम करता हूं मगर अभी डिक्शनरी देख नहीं पाया हूं इसलिए और डिक्शनरी से दूर भी बैठा हूं इसलिए बता भी नहीं पा रहा खैर तो अब साहब मैंने यह खिड़बिड़ खिड़बिड़ किया मगर खैर फिर जब कार्यक्रम शुरू हुए तो पांच दिन का गणेश रखा जाता था वहां पर अब उस पांच दिन के गणेश में मैं तो सुबह चला जाता था और शाम को आता था नियम यह था कि पांच दिन में हर दिन एक बार प्रसाद सुबह बनेगा और एक बार प्रसाद शाम को बनेगा अब ये सुबह शाम का प्रसाद कौन सा विंग बनाएगा कौन सी बिल्डिंग बनाएगी ये सब कमेटी वाले लोग तय करते थे तो साहब हम उसमें थे नहीं हमारे एक मित्र हैं वो थे उसमें तो वो अपना ये सब निर्णय लिया करते थे और हमें केवल पता हमारा साल भी साहब पहला साल था तो हमें ज्यादा पता भी नहीं था हमें क्या मानू था कि बंबई शहर में उसके बाद इतने साल रहना पड़ेगा तो उस समय यह होता रहा अब उसके बाद क्या होता है कि आप कार्यक्रम शुरू हुए तो अब जब कार्यक्रम शुरू हुए तो मैंने आपको बताया कि मैं सुबह तो जा नहीं पाता था जबकि वो सुबह कहते थे कि अब सुबह आरती होती है जाने से पहले यहां आरती लेकर जाइए अब यार कौन उतने सुबह आरती लेने का टाइम नहीं था वो तो आप किसी तरह से बस पकड़ने के लिए चले जाते थे सुबह सात सत्तावन पे मगर कुछ लोग थे जो धार्मिक थे वो जाते थे आरती लेने और शाम को भी ये होता था कि भाई आइए और आरती लीजिए प्रसाद लीजिए तो इस तरह के कार्यक्रमों में बंबई शहर में ज्यादातर पार्टिसिपेशन परिवारों का होता था और हर दिन उसमें कुछ ना कुछ कल्चरल कार्यक्रम होता था अब देखिए यहां पर मेरी पत्नी को कुछ कहने का है नमस्कार तो उन्नीस में हम लोग गर्मियों में बॉम्बे आए और आने के दो ढाई महीने बाद गणपति भगवान की पूजा का शुरू हुआ तो बड़े आश्चर्य से हर चीज देखते थे कि भाई ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है पार्टिसिपेशन कुछ था नहीं कुछ आता जाता था नहीं अपना मुँह खोलने की हिम्मत नहीं थी कि पता नहीं क्या बोलें क्या हो क्या हो जाए मगर जाना होता था क्योंकि महिलाओं को बुलाया जाता था कि आप आए आप इसमें पार्टिसिपेट करें और बताएँ और काम कराएं ठीक है काम करने में हमेशा आगे रहते थे तो चले जाते थे कुछ भी करना हुआ डेकोरेशन ये वो तो उसमें हिस्सेदारी होती थी इतफाक से चूँकि सुबह से शाम तक पतिदेव लोग तो ऑफिस में रहते थे तो हम लोग को ज्यादा इन्वॉल्व होने का टाइम मिला और थोड़ा बहुत बच्चे भी कल्चरल प्रोग्राम की वजह से इतफाक ये था कि हम चूंकि थोड़ा बहुत गाना गाना जानते थे और कभी पहले किसी ने कह दिया था तो उन्होंने कहा कि आप भजनों में जरूर आइएगा ठीक तो आ जाएंगे और हर दिन के भजन में गाने का मौका मिला तो सीखा उनके भजन जो होते थे वो सब सीखे मराठी हिंदी साउथ के भी भजन थे संस्कृत ज्यादा वो भी सीखे गाए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा अनुभव हुआ और थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये भी होता है और इसमें ये बताने में हमको बिल्कुल मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि वहाँ पे हमने जो मराठी भजन सुने लता मंगेशकर जी के उनसे तो हम अभिभूत हो गए हम आपको उस भजन की दो लाइन गा के सुनाते हैं आप त्रुटियां हो उच्चारण में तो माफी चाहते हैं तुझ मांग तो मी आता मांग तो आता तुझ मांग तो मी आता मांग तो आता मज ध्यानता तुझ मांग ती तो आता।, तो आता मांग तो मैं आता तुझ इस भजन ने और इसके साथ के और भी तीन चार भजन थे उन्होंने बड़ा प्रभावित किया खैर ये भजनों की बात बाद में करेंगे तो उसमें हम लोग काफी इन्वॉल्व हो गए हम और हमारे बच्चे बेटियां दोनों थी तो नाच है गाना है स्किट्स है मतलब नाटक है सब में पार्टिसिपेट करते थे और सब बच्चों को सब बच्चे सारे आंटियों को सारे बच्चे जान गए और सारे बच्चों को आंटिया जान गए अंकलों का तो खैर चलिए कभी कभार मुलाकात हो जाती थी तो ये पहले साल का ये अनुभव था बड़ा मजा आया बहुत आनंद आया इसी दौरान मजा आने के दौरान तीसरे या चौथे दिन सुबह गए थे नीचे भगवान का दर्शन करने शायद आरती प्रसाद लेने तो वहां पे कुछ महिलाएं चिंता में पड़ी दिखाई नहीं पूछा क्या हो गया बोले अरे आज ऐसा हो गया कि इमरजेंसी आ गई है ये नहीं आ पाएंगी वो भी नहीं आ पाएंगी तो भगवान अकेले रहेंगे एक घंटा हमने टाइम पूछा कब तक अलग अकेले रहेंगे भगवान टाइम बताइए हो सकता हम ही बैठ जाएं बोले हाँ अरे आप बैठ जाएंगी बड़ा अच्छा होगा इतने बजे से इतने बजे आप प्लीज बैठ जाइएगा हमने कहा ठीक हम बैठ जाएंगे तो बस उस समय पे नियत समय पे हम वहाँ पे बैठ गए और कुछ कुछ पूजा की किताब ले गए थे वहाँ जाके पूजा अपनी करते रहे और डेढ़ घंटे बाद कोई जिनको जिनका आने का समय था वो आ गई और उनका अरे आप थैंक यू सो मच आप जाए अरे हमने कहा भाई ये तो मेरा अपना स्वार्थ है आज हम बैठ पाए कल हम थोड़ा ना बैठ पाएंगे जरूरी थोड़ा ना चले गए हम तो मगर ये बड़ा अच्छा अनुभव था लेकिन शाम को श्रीमान जी जब वापस लौटे हैं जब उनको हमने ये बात बताई तो इतना हंसे इतना मेरा मजाक उड़ाया कि हम बता नहीं सकते हमको बड़ी शर्म आई कि ये कैसा आदमी है मेरा मजाक बना रहा है हमने तो इतना अच्छा काम किया भगवान जी को अकेला नहीं छोड़ा उनके पास उनको कंपनी दी बल्कि उनकी कंपनी हमने इंजॉय की और कुछ पूजा भी कर ली शायद कुछ पुण्य कमा लिया हो शायद कुछ पाप कट गए हो मगर खैर ये पहले साल की बात हुई अगले साल अगले हर साल मतलब एक साल दो साल और ये हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे और अब हम लोग प्रतिष्ठित पार्टिसिपेंट्स में से होगा कि हम लोगों के बगैर हमारे हमारे बच्चों के बगैर पूजा अधूरी मानी जाएगी ऐसा सा लगने लगा मतलब ये बहुत बड़ी बात है हम माफी चाहते हैं मगर ऐसा मन में लगता था कि नहीं नहीं हमारा होना जरूरी है सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हम अपनी बिल्डिंग के पूजा में जरूर रहेंगे किया अब यहाँ पर एक बात और जोड़ दूं कि हमारे ये जो इस तरह की जो पूजा होती थी इसके लिए हमारी बिल्डिंग में मतलब हमारी बिल्डिंग में और सामने वाली बिल्डिंग्स में कुछ कुछ लोग थे जो कमिटेड थे मतलब वो वास्तव में वो इसको कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं वो एक धार्मिक कर्तव्य और उसको अपना काम समझ कर, करते थे मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो लोग इतने कमिटेड थे कि वो अपनी जरूरत के काम छोड़ करके वो इसमें शामिल होते थे कुछ महिलाओं को भी मैंने देखा और वो अच्छे लोग थे वास्तव में अच्छे थे और जैसा कि अभी मेरी पत्नी ने बताया कि ये लोग उसका इंटीग्रल पार्ट बन गए मतलब इंटीग्रल हिस्सा हो गए क्योंकि मेरी छोटी बेटी उसको नाचने गाने का बहुत शौक था तो उसको मौका मिल गया प्लेटफॉर्म मिल गया और बस नाचना गाना शुरू हो गया और उसी बहाने उसको बाहर घूमने का भी मौका हो गया प्रैक्टिस के नाम पर और बड़ी वाली बेटी वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी तो वो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं वो अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करने में उसको भी उसने तो बाकायदा पांच साल तक नाचना सीखा था मतलब कथक नृत्य की वो ग्रेजुएट है जो उसने 10-11 साल की उम्र में ही वो वो पूरा कर लिया था तो उसको भी एक मौका मिल रहा था तो इस तरह से इन बच्चों को अच्छा और मेरी पत्नी वो तो आप जानते हैं कि उसको गाना आता है तो वो अपना गाने का उसको मौका मिल गया तो छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पर और इसी के इसी के साथ साथ उनका ये हो गया कि एक वो भजन मंडली की भी सदस्य बन गई हमारे मित्र हैं श्री शाह साहब बीबी शाह साहब तो बीबी शाह साहब के घर में बाकायदा एक भजन मंडली थी और उस भजन मंडली में कई लोग थे तो ये उस भजन मंडली में भी घुस गई और इनको बाकायदा वहां पर अच्छा सम्मानित स्थान मिल गया मैं तो यही कहूंगा कि हरेक को भगवान ने बाकी औरों को जो कुछ दिया हो सो दिया हो मगर इन लोगों को भगवान ने मौका दे दिया आजकल लोग बोलते हैं ब, ब, किस चीज में अवसर आपत्ति में अवसर या आपदा में अवसर यहां पर इन्होंने गणेश चतुर्थी में अवसर ढूंढ लिया तो साहब यह अवसर मिल गए इन लोगों को हाथ में अब इसके बाद हमारे हमारे हमारे मित्र भाई दोस्त हमारे पड़ोसी सिंघल साहब उन्नीस सौ आते आते वो चले गए और उनके जाने का नतीजा यह हुआ कि हम लोगों का जो आधा उत्साह था गणपति पूजा का वो चला गया क्योंकि इन लोगों का साथ आना जाना मतलब हमारी पत्नी का और उनकी पत्नी का साथ आना जाना बच्चों का साथ आना जाना हमारा सिंघल साहब के साथ सिंगल साहब के साथ नहीं आते जाते थे साहब सिंगल साहब हमेशा देर से आने वाले व्यक्ति तो उनके साथ आने का इंतजार तो यह कि उनके साथ में हम लोग वापस आ पाते थे हॉल में से क्योंकि जब हॉल से निकलने का हॉल मतलब जहां पर प्रोग्राम होता था जब वहां से निकलने का टाइम होता था सिंगल साहब उस समय पहुंच पाते थे घर तो इसलिए उनके साथ आना जाना मतलब जाना जाना ही होता था आना आना नहीं होता था तो खैर साहब तो अब साहब क्या हो गया कि छानवे में हम लोगों ने सोचा कि अब वो तो चले गए तो चलो यार ऐसा करते हैं कि हम लोग भी अपने घर में गणपति स्थापना करते हैं अब आपको यह बताएं कि गणपति स्थापना करने की जब बात सोची तो हमारे अनेक मित्रों ने यानी मैं उस वक्त विजिलेंस विभाग में काम करता था हमारे कई मित्र थे वहां पर जो कि बेसिकली मराठी थे और उनको इस इन सब विधियों का ज्ञान था तो उन्होंने हमको समझाया कि देखो भाई भगवान को जब तुम अपने घर बुलाओगे तो तुम्हें कुछ नियम कानून पालन करने पड़ेंगे जैसे भगवान को आप अकेला नहीं छोड़ सकते भगवान के मनोरंजन का कुछ कार्यक्रम आपको करना पड़ेगा भगवान के पास अंधेरा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह इस तरह की कई बातें उन्होंने कही भगवान को सुबह शाम आप पूजा करनी है भगवान की सुबह शाम आरती करनी है प्रसाद चढ़ाना इस तरह की बातें अक्सर होती रही तो साहब ये जैसे होती थी हम बिल्कुल बदस्तूर शाम को आके अपनी पत्नी को बता देते थे जितना बता देते थे उसके बाद उतना हम भूल जाते थे वो याद रखती थी तो इस तरह से कॉम्पेंडियम उनके पास तैयार हो गया और छोटे छोटे हिस्से हमने भी तैयार कर लिए तो उन्नीस में पहली बार गणपति को हमने अपने घर में रखा तो गणपति जी की स्थापना के लिए बिल्डिंग के हिसाब महिलाओं से ओ, मिस्टर बीबी साह की पत्नी कविता उनसे बहुत पूछताछ की वो बहुत जानती थी तो उनसे ही हमने पूछा और भी लोगों से पूछा सलाह कि क्या करें क्या ना करें सब लोगों ने कहा बिल्कुल रखिए हम सब लोग आपके साथ हैं और भगवान आपके घर आएंगे हम सब लोग दर्शन करने आएंगे बहुत अच्छा लगेगा रख लिया खुश हो गए हम भी भगवान जी भी खुश होंगे आई होप तो भगवान जी की स्थापना की गई पूजा की गई इतना उत्साह था हमें आज भी याद है कि हमारे दोनों बेटिया जो कि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा उन्होंने हमको कुछ करते देखा नहीं था पापा को तो देख जानती थी कि उनको उससे कुछ मतलब नहीं था दादी बाबा भी ऐसे ही था तो उनको कुछ ज्यादा मालूम नहीं था मगर पता नहीं कैसे सबके अंदर सचमुच में भगवान ने ही उत्साह भर दिया था सबने खूब दौड़ दौड़ के कूद कूद के भीतर घर में भी बाहर भी खूब काम कराए और भगवान हमारे घर आए बड़ा अच्छा लगा उनको रखा और उत्सव था यानी कि मूर्ति को कैसे लाया गया और उसको किस तरह से लोगों ने कहा कि सर जब मूर्ति लाते हैं तो उसको ढक कर लाते हैं और मूर्ति को बच्चे की तरह लाना होता है तो साहब हम लोग कैसे कैसे उसको रख के लाए और ये नहीं हुआ कि आप मूर्ति को कहीं गाड़ी में रख देंगे मूर्ति को आप जब भी लेंगे तो उसको गोद में बैठाकर रखेंगे उसी तरह से जब विदाई करनी थी यानी विदाई के लिए भी हम लोग गणपति को लेकर के जाते थे और एक तालाब था वहां पर शायद समुद्र में गए थे कहीं छोड़ने के लिए हम लोग बीच पर गए वहां छोड़ने के लिए तो जब वहां गए तो उसके लिए भी बाकायदा वैसे ही गोद में बैठा करके और लेकर के गए तो ये हम लोगों के लिए पहली बार जब हम लोगों ने किया तो ऐसा उत्सव सा हो गया कि जिसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता मगर मैं यही कहूंगा कि गणपति को हम लोग अपने घर में लाए और गण, मतलब माफ कीजिएगा मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी पत्नी मुझे आंखें दिखा रही है इस वक्त यानी जब गणपति हमारे घर में आए और उसके बाद जब उन्होंने विदा ली तो वो पांच दिन वो पांच दिन हम लोगों के लिए वास्तव में अविस्मरणीय पांच दिन थे और जिनका की वर्णन हम लोग आसानी से भूल नहीं सकते और मैं अभी एक मिनट अपनी पत्नी से फिर मेरी पत्नी फिर कुछ बात कहना चाहती हैं मैं आपको यह बता दूं कि सन 2000 में हम लोग बंबई से चले गए मगर जब हम चले भी गए तो हम साओपौलों में अपने साथ के लिए गणपति की एक छोटी सी मूर्ति ले गए और हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग गणपति की स्थापना करेंगे साउपौलों में भी और हमने स्थापना भी की और हमने वहां पर भी अपने सारे रिचुअल करने का प्रयास किया ऑफ कोर्स वहां पर मिलने जुलने वाले तो बहुत कम आए आ, वहां मिलने जुलने वाले हमने हां कुछ लड़कियों को कुछ यंग लड़कियाँ थी कुछ महिलाएं थी उनको बता दिया था कि आप लोग आइए कुछ लोग आए हमारे यहाँ दर्शन किया भोजन किया और चले गए प्रसाद वगैरह लेके वो हुआ मगर उस तरह से नहीं हुआ हमने बहुत मिस किया बॉम्बे को बहुत ज्यादा मतलब हम गणपति के समय ही वहां से हम लोगों को निकलना था हम इतना रोए थे इतना रोए थे जितना हम अपनी बेटी के लिए रोए कि हम अपनी बड़ी बेटी को बॉम्बे में छोड़ के जा रहे हैं और हम तीन जा रहे हैं उतना ही हम गणेश जी के लिए रोए कि हाय गणेश भगवान जी हमको ऐसे समय में क्यों भेज रहा हो कि आपका उत्सव आ रहा है और हम मुंबई में नहीं रहेंगे हम कैसे करेंगे आपके बिना कैसे रहेंगे तो ये हालत ही हम सचमुच में कह रहे हैं मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं और और इसी के साथ वो भजन याद आ रहा है जो हम लोग गाते थे आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा तो ब्राजील में तीन साल कटे तीनों साल भगवान जी की पूजा नियत दिनों पे की गई मगर फीका सा लगा तीनों साल पूजा की थी तीनों स्थापना भी की पूजा भी की उसमें थोड़ा संदेह है हमको हमारे पतिदेव को नहीं याद आ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स ये बिजी रहते थे और हम अपना सारा काम दिन में करके और शाम की आरती साथ में होती थी बस खैर उसके बाद वापस जब हम लोग हिंदुस्तान आए तो उस साल आके मुरादाबाद पोस्टिंग हो गई मुरादाबाद में स्थापना नहीं कर पाए मुरादाबाद में मूर्ति मिलने का रखने का कुछ नहीं था तो छोड़ दिया कहा भगवान पहले ही साल कह दिया था भगवान जी जब आप करेंगे जब आप सुविधा देंगे तो हम आपको आपको आप, आप अपने घर में आएंगे और जब सुविधा नहीं होगी प्रभु तो आप माफ कीजिएगा तो फिर सुविधा कर दी भगवान ने फिर बॉम्बे पोस्टिंग हो गई और फिर हम लोगों ने साइन में जब गए तो पहले साल जब भी गणपति उत्सव हुआ तब से शुरू कर दिया करना अरे एक बार तो हम लोगों ने अवार्ड जीता क्योंकि हम लोग इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी लेके आए उसको अच्छे से सजाया पूजा की और उसकी तस्वीर कहीं ये बस से आते जाते थे वहां पर कुछ उन्होंने एड दिया देखा कि आप अपनी इको फ्रेंडली मूर्ति का की फोटो भेजिए और उसमें हम लोग को शायद सेकंड प्राइज मिली थी सुमान जी सेकंड प्राइज मिली थी भाई मतलब थैंक यू गणेश भगवान जी तो मतलब उत्साह के बने रहने के बाकी कारण तो खत्म हो गए थे क्योंकि बच्चे अपने अपने पढ़ाई और करियर में चले गए थे हम ही दो अकेले रह गए थे मगर कारण तो भगवान पैदा कर देते हैं ये तो पक्की बात है और उसके बाद करते करते अब हम लोग हैदराबाद आ गए तो हैदराबाद में भी चल रहा है भगवान की कृपा है जब तक कर सकेंगे भगवान कराएंगे करते रहेंगे मगर सच बताए मन में जो संतोष होता है कुछ ना करें आडंबर इवन देन जो संतोष होता है कि भगवान बैठे हैं सामने उसका कोई जवाब नहीं उसका कोई मुकाबला है ही नहीं आ, ये अब ये अब ये खींच रहे हैं हाँ यहां पर एक बात आपको और बता दू कि गणपति उत्सव अब तो संभवता संपूर्ण भारत में ही क्योंकि विशेषकर विंध्या के नीचे यानी कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो यह बहुत ही कॉमन हो गया है और यह एक सामाजिक उत्सव भी हो गया है मतलब नॉर्मली तो भगवान की पूजा व्यक्तिगत निजी पूजा होती है मगर गणपति उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो कि अभी निजी उत्सव से एक सामाजिक उत्सव हो गया है और मैं ये देखता हूं कि जिस प्रकार से किसी समय में हम दुर्गा पूजा के अवसर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन देखा करते थे सामाजिक स्तर पर उसी तरह से गणपति के अवसर पर भी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के बड़ों के और तरह तरह के आपको ऐसी प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं जिनको कि आप सामान्य तौर पर कल्पना भी नहीं कर सकते मतलब अभी इसमें तो मैं यही कह सकता हूं कि इन सामाजिक प्रतिभा इन सामाजिक अवसरों पर कुछ प्रतिभाएं विकसित होती हैं और कुछ प्रतिभाएं प्रफुल्लित होती हैं मतलब वो प्रस्फुटित होती हैं जैसे कि हमारी भतीजी चारू इस समय हम हम लोग सब साथ में हैं चारू ने कहा मम्मा आप गणेश जी की पूजा करेंगे हमने कहा हाँ बेटा करेंगे मम्मा तो मूर्ति का क्या करेंगी हमने कहा कि बेटा हम ले आएंगे मिट्टी के मूर्ति मम्मा हम बना दें हमने कहा बेटा तुमको जो करना है करो ऑल योर्स भगवान तुम्हारे और तुम्हारी मूर्ति हम लोग उसकी स्थापना करेंगे उनकी ही पूजा करेंगे और आप विश्वास कीजिए उसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है कि मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं उस बच्ची के अंदर इतनी प्रतिभा और इतना सुंदर डेकोरेशन किया है हम क्या बताएं भगवान का धन्यवाद है आ, बस इसके साथ ही मैं आज का अपना वर्णन समाप्त करता हूं और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम हम लोग भगवान को भगवान के तौर पर माने अतिथि के तौर पर माने या केवल एक, एक अवसर के तौर पर माने किसी भी तौर पर कम से कम दिन प्रतिदिन के जीवन से इसमें परिवर्तन होता है और आपके या हमारे विचार शैली में कुछ नया आता है और मैं समझता हूं कि शायद यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस बात को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि आज जबकि सब कुछ इतना मशीनीकृत हो चुका है और सब कुछ ऐसा यंत्रवत चलता हुआ लगता है उस समय में तनिक भी परिवर्तन बहुत उत्तेजक बहुत ही उत्साहवर्धक हो जाता है तो आपने मुझे इतना समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं आपका धन्यवाद करता हूं और ईश्वर यानी गणपति आप सभी पर अपनी आ, अपनी आशीर्वाद बरसाए और हम पर भी बरसाए ऑफ कोर्स और <laughs> <laughs> क्योंकि भाई हम आपसे अलग थोड़े हैं और हम भी यही कहेंगे कि ये आशीर्वाद जो मिलेगा तो ये हम सब इसका उपभोग करेंगे नमस्कार फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नमस्कार थैंक यू गौरी प्रियानंदना सदा शिव गौरी प्रियानंदना सदा शिव गौरी प्रियानंदना